श्री राम कृष्ण भावधारा भविष्य के लिए वैज्ञानिक धर्म अंधविश्वास व्यक्ति को कट्टर एवं संकीर्ण बना सकता है किंतु अनुभूति शांति एवं आनंद का संचार करती है ऐसा अनुभूति संपन्न एक व्यक्ति ही समग्र समाज को उन्नत करने एवं उसमें शांति का संचार करने में समर्थ है किंतु तब भी प्रश्न उठता है क्या विश्वास की कोई उपयोगिता या उपादेता नहीं वस्तुतः स्वामी जी अनुभूति विहीन अंधविश्वास के विरोधी थे उनका मत था कि ईश्वर के संबंध में ऐसी संकीर्ण श्रद्धा के बदले आत्मविश्वास अधिक उपयोगी है आत्मविश्वास के बिना ईश्वर विश्वास सफलीभूत नहीं हो सकता उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है पुराना धर्म कहता था कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नया धर्म करता है, कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता हम में सभी शक्तियां विद्यमान हैं शांति सुख शक्ति आदि जो हम ईश्वर पर आरोपित करते हैं वह सब प्रत्येक आत्मा में पूर्ण रूप में पर अभ्यक्त रूप में विद्यमान है बाहर एक साकार ईश्वर की कल्पना इस अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने का प्रतीक एक अवलंबन मात्र है दूसरा धर्म के पुनर्जीवन के विषय में स्वामी जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है धर्म के अनिवार्य तत्वों को उसके गौढ़ एवं सहायक विषयों से पृथक करना अंत प्रकृति एवं वही प्रकृति के नियमन के द्वारा अंतर्निहित देवत्व को व्यक्त कर मुक्त होना ही धर्म का सार है स्वामी जी के अनुसार मत मतांतर क्रिया अनुष्ठान मंदिर गिरिजा धर्मशास्त्र ये धर्म के गौड़ अंग मात्र हैं आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में इनकी उपयोगिता है लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम उन्हें ही धर्म की का सर्वस्व समझकर सारा जीवन इन्हें पकड़े रहना चाहते हैं यही नहीं विभिन्न धर्मों के क्रियाकांडों एवं धर्मशास्त्रों में पार्थक्य के, के फलस्वरूप इन तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व देना धर्मों के परस्पर संघर्ष का कारण भी हो सकता है तीसरा धर्म के विषम में स्वामी विवेकानंद का तीसरा महत्वपूर्ण योगदान है धर्म के साधनों का तर्क संगत एवं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण स्वामी जी ने सभी साधनों को कर्म योग, ज्ञान योग भक्ति योग तथा राज योग में विभक्त किया है कलाकांक्षा एवं कर्तृत्वाभिमान त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना कर्म योग कहलाता कर है आत्म स्वरूप का विचार ज्ञान योग की पद्धति है ज्ञान योग विचार पथ है जबकि भक्ति योग प्रेम एवं भावना का मार्ग है भगवान को पिता माता पुत्र बंधु स्वामी अथवा पति के रूप में प्रेम करना भक्ति योग का सार है राजयोग में ध्यान की सहायता से चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति में कर्म प्रमणता विचारशीलता एवं भावुकता रहती है अंतर केवल इनके अनुपात का है कोई अधिक भावुक होता है तो दूसरा अधिक कर्मठ किसी में गहन चिंतन की अधिक क्षमता होती है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए चित्त को एकाग्र कर ध्यान करना सरल होता है अतः जिस व्यक्ति के मानसिक गठन में जिस क्षमता विशेष का प्राधान्य होगा उस व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप साधना पद्धति अधिक उपयुक्त तो होगी भावुक व्यक्ति के लिए भक्ति योग कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्मयोग बुद्धिमान के लिए ज्ञान योग एवं मन के अनुसंधित सु के लिए राजयोग उपयोगी होंगे एक बात और है ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में केवल एक ही मानसिक क्षमता होती है दूसरी नहीं सभी में सभी प्रकार की क्षमताएं रहती है भले ही वह प्राधान्य किसी एक का हो अतः चारों योगों का समन्वय तथा संतुलित साधन सर्वश्रेष्ठ विकल्प है स्वामी विवेकानंद ने इसी पर सबसे अधिक बल दिया है और धर्म की साधना के विषय में चारों योगों का यह समन्वय उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है चौथा धर्म जीवन प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है अभिरुचि की भिन्नता के कारण धर्मों में भी विभिन्नता एवं अनेक रूपता होती है जिस प्रकार प्रत्येक के शरीर की एक विशिष्ट बनावट होती है उसी तरह मन की भी तथा तो उसी के अनुरूप धर्म भी अलग अलग होने चाहिए प्रत्येक को अपने लिए धर्म का चयन करने की स्वाधीनता होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि धर्मों एवं पंथों के जितने विभाजन हो उतना अच्छा है जिससे अधिकाधिक लोग अपनी रुचि के अनुरूप धर्म का चयन कर सके यहाँ तक कि यदि जितने व्यक्ति हैं यदि उतने ही पंथ हों तो कोई बुराई नहीं है पाँचवा लेकिन धर्म के विषय में स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है दैनंदिन जीवन के साथ उसका समन्वय जिसे व्यवहारिक जीवन में वेदांत की संज्ञा दी जाती है इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की सभी क्रियाओं को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की साधना में परिणत किया जा सकता है हमारे कर्मों को धार्मिक एवं सांसारिक इन दो वर्गों में विभक्त करना स्वामी के अनुसार एक भूल है किसी देवी देवता की मूर्ति अथवा चित्र मात्र ही ईश्वर का प्रतीक नहीं है जीवंत मानव भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है तथा उसकी सेवा ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट उपासना है इस मानव रूपी महेश्वर की आध्यात्मिक बौद्धिक तथा भौतिक सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य कार्य न होकर आध्यात्मिक साधना में परिणित हो जाता है रोगी रूपी नारायण को औषधि खिलाना एवं पथ्यादि प्रदान करना चिंताग्रस्त गृहस्थ रूपी नारायण को सांत्वना प्रदान करना एवं मुमुक्ष रूपी नारायण को साधना के रहस्य से अवगत कराना आदि सभी कार्य पूजा नहीं तो और क्या है इस तरह से हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य प्रभु के आराधना में परिणित किया जा सकता है इस तरह स्वामी विवेकानंद की धर्म की परिभाषा एवं व्याख्या ने एक नए युगोपयोगी धर्म को अवतरित किया है यही नहीं धर्म भविष्य का नया धर्म होगा तथा असंख्य नर नारियों को शांति प्रदान करने के साथ ही साथ उनके जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा